गीता तत्वचिंतन आत्मा का स्वरूप आत्मा की विलक्षणता संगति बिठाने की दूसरी प्रक्रिया यह है कि आत्मा को नित्य कहकर उसकी अविनाशिता सूचित की पर न्यायिक लोग तो परमाणु को भी नित्य मानते हैं तो क्या आत्मा परमाणु के समान ही नित्य है परमाणु से आत्मा का भेद करने के लिए उसे सर्वगत कहा परमाणु भले नित्य हो पर वह आत्मा के समान सर्वव्यापी नहीं है जब विचार उठा कि काल भी तो नित्य और सर्वव्यापी है तो क्या आत्मा काल से अभिन्न है आत्मा का काल से भेद करने के लिए उसे स्थानु कहा आत्मा स्थिर है जबकि काल चलायमान है काल में व्यवहार के लिए वर्ष मास दिन घंटा मिनट पल आदि का भेद आरोपित किया जाता है यह सब अस्थिर है जो दिन आज है वह कल नहीं इसलिए काल से पृथक करने के लिए आत्मा को स्थाणु कहा पर संदेह हुआ कि सांख्यवादियों की प्रधान कहलाने वाली प्रकृति भी तो नित्य और सर्वगत होने के साथ साथ स्थाणु है वह भी स्थिर है तो क्या आत्मा और इस प्रकृति में कोई भेद नहीं है दोनों का भेद सिद्ध करने के लिए कहा कि आत्मा अचल है प्रकृति स्थिर भले हो पर उसमें विकार होता है और इसलिए उसमें चलाय मानता है तभी तो उससे महत अहंकार आदि निकलकर इस जगत का निर्माण होता है आत्मा को अचल कहकर प्रकृति से उसकी भिन्नता स्थापित कर दे तब प्रश्न उठा कि आकाश में भी तो ये सारे गुण विद्यमान हैं आकाश नित्य है सर्वगत है स्थानु और अचल है तो क्या आकाश ही आत्मा है आत्मा को आकाश से पृथक करने के लिए कहा कि वह सनातन है भले ही आकाश व्यवहारिक नित्यता मानी जाए पर वस्तुतः वह सदा रहने वाला नहीं है श्रुतियों में उसको भी उत्पत्ति की बात कही गई है मुंडकोपनिषद कहता है एक तस्मा जायते प्राणों मन च चम वायु ज्योतिरापह पृथ्वी विश्व धारणी इस अक्षर पुरुष से ही प्राण उत्पन्न होता है तथा इससे ही मन संपूर्ण इंद्रियाँ आकाश वायु तेज जल और सारे संसार को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है तो यह आकाश की इवल्यूट है विकास की एक स्थिति है जबकि आत्मा सनातन है सदैव रहने वाला है इस प्रकार आत्मा की सबसे विलक्षणता बतलाई गई अब प्रश्न होता है कि ऐसा विलक्षण आत्मा नित्य सनातन और सर्वगत आत्मा अनुभव में क्यों नहीं आता उसकी अनुभूति की कठिनाई यह है कि वह लौकिक प्रमाणों से प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द प्रमाणों से गे नहीं है इसलिए उसे अव्यक्त अचिंत्य और अविकारी कहा जिसकी व्याख्या हम ऊपर कर चुके हैं